पूर्व पक्ष ने शंगा था चैतन्य के समय यदि आनंद भी उस आत्मा का स्वभाव है, स्वरूप है तो वृत्तियों में चैतन्य मात्र क्यों भाषित होता है आनंद हर एक वृत्ति में क्यों भाषित नहीं होता प्रश्न उसका जवाब ने दिया सूर्य आदि के दृष्टान से देखो सूर्य आदि ने किया है प्रकाशक आत्मकता भी है उष्णता भी है कमरे के अंदर प्रकाश आकृत तो है उष्णता नहीं आता वहाँ बाहर खड़े होने तभी वो गर्मी लगती है ये दीपक का भी क्या है कमरे के अंदर ही जलाते हो तो उसकी जो है उष्णता छूने पर ही जलाता है वह कमरे पर पूरा व्याप्त नहीं होता किंतु प्रकाश तो पूरे कमरे में व्याप्त हो जाता है तथा तद्वत यहाँ पर भी वह चैतन्य मात्र वहां अभिव्यक्त हुआ में और आनंद की अभिव्यक्ति नहीं हुई थी ये जवाब दिया था और अब उस पर पूर्व पक्ष और आशंका करता है चित्त आनंद और अभेदे चित्त अभिविंचितिवृत एवं आनंद चित्त आनंद इसका मतलब दोनों अभिन्न वस्तु हैं चित तो, है। तो चित्त के साथ साथ में आनंद का होना ही चाहिए दृष्टांत दृष्टांत तो बनेगा नहीं फिर क्योंकि सूर्य में प्रकाश और अभिन्न की भिन्न है अनुभूति और लगता है कि भिन्न है इसलिए वहां पर प्रकाश है तो उष्णता है, है।, है। प्रकाश नहीं कहीं प्रकाश है तो उष्णता नहीं। दोनों, दोनों सूर्य का भिन्न भिन्न है ऐसा लगता है जब आप कहेंगे सूर्य भिन्न नहीं है, है ना उपाधियों में उपाधिवशात भेद होता है ये जो वेदांत अपना भी देगा आत्मा में दोनों अभिन्न लेकिन वृत्ति में अभिन्न उपाधि में अभिन्नता नहीं।, नहीं, नहीं हो सकता उपाधि में कौन सी चीज अभिव्यक्त होएगा, वो तो उपाधि के अधीन है उपाधि का सामर्थ्य पर डिपेंड है निर्भर होता है किसे कौन चीज अभिव्यक्त होगा इसलिए कहते कि देखो हिमपूर्ण पक्ष कह रहा है दृष्टान्त माह क्योंकि इसलिए नियम के अभाव में दृष्टांत दे रहा है गंध रूप अपी सत्सु यथापृत एकाक्ष नहीं कहते ने दे नेत्रस्तथा। देखो घट में गंध है रूप है, रस है स्पर्श है भिन्न भिन्न चीजें हैं भिन्न भिन्न होने के नाते क्या होता है एक इंद्रिय से एक ही विषय का प्रकाशन होता है दो कहीं होता यदि अभिन्न होते एक इंद्र से सारे को प्रकाशन हो जाता क्या जरूरत है अलग इंद्रिया है ना घट में रहने वाला रूप है, वो भिन्न-भिन्न होने के नाते अलग अलग इंद्रियों के द्वारा उनका प्रत्यक्ष होता है यदि घट में रहने वाला सारी चीजें तो अभिन्न होते एक ही इंद्र से सारे का प्रकाशन हो जाता अनेक इंद्रियों की जरूरत नहीं थी यथा तथा यहां पर भी मानना पड़ेगा आपको आत्मा का चित्त और आनंदा है यह दोनों भिन्न है घटगत प्रत्य तो भी भी दूसरे इंद्र से रस का प्रत्यक्ष हो रहा है तथा तो तो कोई वृत्तिश्रुति का निवृत्ति आनंद को विव्यक्त कर देता है जागृत वृत्ति चेतन को विव्यक्त कर देता है ऐसा मानना चाहिए पूर्व पक्ष कहता है गंध रूप रसस्पर्शेश पृथक ये सब कहा हैं एक ही घट में फिर भी पृथक पृथक है कैसे मानूंगा आपको एकाक्षद एक इंद्र के द्वारा एक ही का ग्रहण होता है इसे मालूम होता है एक घट में रहने के बावजूद भी तीनों चारों अलग अलग मानना पड़ेगा उसी प्रकार आत्मा का भी सचिता जो है उन सबको बेनिफिट मानने पड़ेंगे नेत्रस नेत्रण नहीं करता तथा ठीक कर उसी का आत्मा तो के की जवाब विकल्प उठाकर देंगे यथा एक द्रव्यवर्ती गंधादी नाम चतुर्ण मध्य घ्राणादिना एक गंधाधि एक एव गुणीय थे एक द्रव्यवर्ती गंधाधि चार गुण बीच में घ्राणादि के एक एक द्वारा गंधाधि एक ही बीचों का एक गुणों का ग्रहण होता है नेत्र अन्य नहीं होता तथा चित्त आनंद चित में जागृतियों में चित्त तो चित मात्र हो रहा है, है। इसे मालूम होता है यह दोनों आपका में रहने वाला होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे से अत्यंत भिन्न है रूप रसवत ये सिद्ध कर दे पूर्व पक्षी ने तब सिद्धांत ही कहता है दृष्टान दास्तांतिक और वैषम्य आपने दृष्टांत दिया और दास्तांतना जो आज और आनंद है इसे बड़ी विषमता है निन्नौ गंधाद्यास्त विलक्षण चेतोपी साक्षण्योन्न भिन्न चित्त और आनंद गंध रूप रस के समान अत्यंत भिन्न नहीं है गंधा विलक्षण गंध आलिया तो विलक्षण है ही अरे दृष्टान दमता पूर्व चेत तद अभेदो भेदोपि, साक्षिणी अन्यत्र वह अभेद भी कहाँ है तो पूर्व से पूछ रहा है यदि अभिन अभिन आप कह रहे हो तो बताओ वो है साक्षी में भिन्न विलक्षण गंध आदि उक्त वैषम्य परिहर तुम दान के स्वाभाविक वैषम्यता का परिहार करने के लिए तो तो सिद्धांत ही बोल रहा है और पूर्व पक्ष आक्षेप बीच बीच में करेंगे दृष्टान्त में जो दिया जा रहा है वो भी सिद्धांत देंगे लोग प्रश्न मात्र समझ में नहीं आता तो प्रश्न पूछ रहा है पूर्व पक्ष इस तरीके से लोगों ने इसकी व्याख्या की है यहाँ पे तेद तय अच्छे आनंदेदेद मने चित्तो आनंद साक्षिणी आत्मस्वरूप अन्यत्रुपाधि भूता सुी भूता आत्मा केवरूप में इनका अभेद मान रहे हो ये वृत्तियों में भी अभेद तुम सोच रहे हो तब सिद्धांत जवाब देगा इसमें वृत्ति में तो नहीं मानते कि वृत्ति में दोनों के एक साथ प्रकाश का सामर्थ्य नहीं है क्योंकि कौन सी वृत्ति का क्या स्वभाव है सात्विक वृत्ति का क्या स्वभाव है राजसी वृत्ति का क्या स्वभाव है वो किस चीज को, को प्रकाशन करने का सामर्थ्य रखते हैं वो सात्विक वृत्ति आनंद को प्रकाशन करने का सामर्थ्य रखता है राजसी वृत्ति प्रकाश स्वभाव का प्रकाशन का सामर्थ्य रखता है और तानसी वृत्ति केवल सत्ता महात्व को बोलकर आकर्षित होगा अस्तित्व का है वृत्ति वृत्ति वृत्ति चिदांश राजसी और सात्विक से होता उन्हीं हो प्रकाशित हो सकते हैं जैसे हर एक उपाधि में हर चीज का जो है प्रतिम पड़ जाएगा क्या उपाधि होने मात्र से प्रतिम् तो पड़ता नहीं हर जगह और उपाधि में हर चीज का भी प्रतिमा पड़ने की क्षमता नहीं होता है उपाधि केवल निर्भर है इस परिवृत्तियों पर निर्भर है इसलिए सिद्धांत जवाब दे रहा है दृष्टांत दाम काला पक्ष लोगे तो दृष्टांतर दानता है कहीं बताओ घट में जो रूप है वो भिन्न है या भिन्न है घट में, घट में।, घट में। भिन्न क्यों आपको पता कैसे चल रहा है यदि मान लो घट में रहने वाला रूप भिन्न -भिन होते तो भिन्नता का अनुभूति घट में होता है क्या कि इंद्रियों एक देशों में एक दूसरे दूसरा नहीं रहेगा घट में कहा घटते थोड़ी कह देते यहां गंध है वो इधर उधर से घट का इस किनारे में इधर जो घट का स्पर्श है बोल सकते हैं ये भिन्न होते तो, तो अलग मिलना चाहिए जैसे आप पांच लोग भिन्न है ना इस अधिकार में एक बोल रहे यहाँ बैठा वहां बैठा वहां बैठा वहां बैठा बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ अलग अलग दिखता कि नहीं घट में भी रूप रज अलग अलग होता है घट ले लो इधर देखो इधर दंद है इधर स्पर्श है इधर रूप है इधर रस है इधर संख्या है हर एक घट के अंदर दिखा सकते वो अलग अलग तो फिर अलग घट में आप जो घट में विद्यमान रूप का भेद घट के वजह से नहीं बोल रहे हैं किस वजह से इंद्रियों के अधीन होकर बोल रहे हो? ये जाते इंद्रियों की उतनी सामर्थ्य चक्षुता और रूप मात्र प्रकाशन कर पाता घटगत रूप को ग्रहण किया गंध्रहण नहीं किया इस वक्त नहीं हुआ रूप और गंध को भिन्नता सिद्ध करेगा क्या चक्षु घट में, में ही करेगा कर, चुप और, और दो अलग अलग चीजें राम है श्याम दोनों को ग्रहण चक्षु ना करे केवल राम को देख रहा हो पर तो राम और श्याम भिन्न कैसे बोलेगा वो श्याम को भी देखेगा इसका नाम राम इसका नाम श्याम दोनों भिन्न बोलेगा वो चक्षु में भेद कथन करने का या गंध में भेद कथन का सामर्थ्य नहीं आप कल्पना कर रहे हो चक्षु ने रूप ग्रहण किया ग्रहण ने गंध ग्रहण किया इसलिए रूप और गंध दोनों अलग अलग हैं कि आपने जोड़ा है न घट में अलग है न इंद्रिय बोलने के सामर्थ्य अलग सिद्धि कर सकते क्योंकि दो वस्तु का भिन्न कथन करने का पीछे आप वह इंद्रिय उन दोनों का करना पड़ेगा घट पटो भिन्नो क्यों बोलता है इंद्रिया क्योंकि घट को अलग ग्रहण कर रहा है दोनों चक्षु को द्वारा दोनों ग्रहण होने पर होएगा। और जब चक्ष का भेद ग्रहण करा देगा आपको ये रूप और गंध दोनों ग्रहण करेगा हो भेद होगा ये तो आपने अनुसंधान किया ओ, तो कि रूप देखता है ग्रहण प्रकल ग इस घट में रूप और दो अलग अलग चीजें हैं आप तो अनुसंधान है न ना इंद्रिया न घट में है इसरे हैं वके देखो कि आद्य गंधाद्यविन्न पुष्पवर्ति अक्ष भेदे नृत्ति भेदा तय आद्य पहला पश्च क्या था अधिष्ठान था घट में या पुष्प में रूपर्श कैसे हैं अभिन्न ही है पूरे घट में रूप है पूरे घट में गंधे पूरे घट में रस है पूरे घट में स्पर्श है भिन्न भिन्न हो दे दो ये अलग अलग देशों प्राप्त होता वैसे नहीं होता पूरे व्याप्त गंध आदि सारे के सारे उस पुष्प में या घट में अभिन्ना यथा तथा तो आत्मा में भी सचितान क्या है अभिन्न सिद्धों फिर हाँ भेद क्यों प्रतीत हुआ कहते आपके यहां अक्ष के अधीन होकर इंद्रिय भेद अध हम भी जवाब देते हमारे हाथ में क्या है वृत्ति भेद से चित्तौरान भेद मान लेंगे औपाधिक भेद हुआ स्वरूपगत कोई भेद नहीं रहा आद्य साक्षिणी भेदाव पक्ष है पुष्पवर्तिन हो गंधाद्योपी एवं जैसे आदि में चित्त आनंद हो साक्षिणी भेदाव पक्ष आदि कौन सा है साक्षी भूता में चित्त और आनंद दोनों का अभेद है इस पक्ष में हमारा कहना है कि पुष्पवर्तिन एवं चिदान देविन्ना प्रश्न भेद रहता पुष्पवर्ती जो गंदाधि है वो भी चित्त और आनंद के समान ऐसे हैं नहीं हैं परस्पर भेद रहित नहीं छोड़ देना गंध विषित पुष्प को लिया होगा तो ऐसे ही होगा ना ये आप और आपका धोती जो पहने हुए भिन्न है या नहीं है तो आपको कहा तो छोड़ जाओ तो अपने उत्तर तो को उतार जाओगे? बनियान हो सकता है घन को छोड़ के रस विषित पुष्प को लाओ रस को छोड़ करके घन विषित पुष्प को ले आओ ऐसा नहीं हो सकता इसे साबित हो गया कि रूप स्पर्श वगैरह उस पुष्प में नहीं है। ना। एक को त्याग करके एक दूसरे का करना असंभव होने से। भी मान से भी रहा मान इंद्रिय के कारण रूप मानते हो। तो हमारे मत में अक्ष गंगादियों को ग्रहण करने वाले घी इंद्रियों का भेदेन भेद के भेदे भेद, नाम भेद भेद तो, उसी प्रकार से वृत्ति भेदा चित आनंद अभिव्यक्ति हेतु नाम राज वृत्ति नाम वृत्ति भेद क्या है चित्त के और आनंद के अभिव्यक्ति का साधन भूता कौन राजस और सात वृत्तियों के भेद के वजह से तय तो भिद भविष्य तो तो कहा उपलब्ध होगा सप्तवृत्तौक्यम तदवृत्ते निर्मल रजो वृत्ते मालिन्यात्र वृत्ति में चैतन्य भी सुख ऐसे सातव्य नहीं जो समाधि वाला शिष्पति वाला सात वृत्ति को नहीं लेना शिश्रावरण है वहां जो सुख है चैतन्य नहीं वो समय प्रतित हो रहा है लेकिन ज्ञान भी हो रहा हो और वो आनंद भी अनुभव हो होता हो वो तो समाजी अधिकाल में होता है सप्तवृत्तो चित्त और सुख दोनों की ऐक्यता है कई क्यों क्योंकि वह सात वृत्ति निर्मलत्व निर्मल होने के कारण से और रजो वृत्ते मालिन्याजो वृत्ति में काम आदि दोष के मरता के कारण से सुखांश का भान होता है सुखांश आनंदांश का तिरस्कार हो गया सप्तवृत्त शुभ कर्मोपस्थापितायाम सप्तुण परिणाम रूपायाम बुद्धिवृत्तों सप्तवृत्ति का मतलब शुभ कर्म के कारण से उपस्थापित का परिणाम विशेष रूपा बुद्धि वृत्ति में चित सुख्यम चित चित्त तो और आनंद दोनों भाषित होता है लौकिक सुखादियों में भी हो जाता है ना आपको अपने सुख का ज्ञान तो हो रहा है उसी वृत्ति से सुख आपको हो रहा है आपको मालूम होता है कि नहीं होता है मालूम होता है इसे कहते आप उस वृत्ति में क्या सुख और चैत ज्ञान दोनों का चित्त और आनंद दोनों का मान महा इस युक्ति दे रहे हैं तदवी कु भेदभाषित होता है विद्यमान से महा बहुत सुंदर दृष्टान्त दे रहे हैं विद्यमान है उस समय भी लेकिन उस समय भी अपने आत्मा का जो प्रतिपक्ष है उसमें आनंद भी उस समय भी रहेगा कभी तिरस्कृत हो गया अभिभूत हो रखता है सर वो सुंदर दृष्टान दे किंतनी फलम अत्यम्बम लवणे नुतम यदा तदास्कार मन इमली इमली तो खट्टी है, है लेकिन उसे नमक डाल दो उसका खट्टापन घट खट जाता है किंती फलम अत्यम्बल अत्यंत खट्टा है आम्ल है लेकिन लवणिन युद्धम जब नमक से युक्त कर दिया जाए तब तो आम्ल से तिरस्कार आज उसकी आम्लता तिरस्कृत हो जाता है, जाती घट जाता है ईषद अम्बम ईशत काम्लम होता है ठीक उसी प्रकार यहां भी हाल है यथा तीन तीन फल लवन योगाद अत्यम्लम तिरोहितिन तीन फल में लवण के योग से उसकी अत्यम्लता तुरहित हो गया जुवृत्त हो आनंद से रजोवृत्ति में आनंद का हो जाता है है अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार को लेकर के सुंदर शंका किया जा रहा है पर जवाब पे ऐसे जवाब देंगे गुढ़ शंका का गुड़ जवाब ऐसे गुड शंका का गुड जवाब मन प्रियतम परमानत्मी विवेक तुम शक्ताम एवं बिना योगे न किम भवे पूर्व प्रकरण में आपने कहा था योगानंद का, का प्रक्रम था योग के द्वारा ही अप्रोक्षानुभूति होता है तो ठीक अब आपने यहां सिद्ध किया विवेक के द्वारा आपका परम प्रेमास्पद पर होने से परमाता है सिद्ध भले आपने कर दिया और हम समझ भी गए लेकिन इससे अनुभूति तो हो नहीं सकता बिना योग का ऐसे पक्षी कहता है योग के बिना कर में सकते बुद्धि से इंटेलेक्चुअली इंटेलेक् आप समझ लो अनुभूति नहीं हो सकती पूर्व पक्षी प्रियम परमानंदता आत्मनिवेक तुम सक्य आत्म ऐसे करना संभव लेकिन शक्य इन विना शक्योग योग के क्या फायदा चार करने का न प्रकारेण आत्मन परमा परम प्रेमास्पेद गौण मिथ्या आत्मूपे विप्रिय उपेक्षित विवेक्त ज्ञात उक्त प्रकार से आत्मा की द्वारा अर्थाती चार के ना उनमें से तीन को अलग करना है तो एक अलग हो गया तो गौण मिथ्या और द्वेष और आपका जो प्रिय अति प्रिय प्रिय अति तो आत्मा थी उनको छोड़ो बाकी तीन प्रिय उपेक्ष द्वेश तीन आत्माएं थी प्रिय द्वेष उपेक्षी आगे प्रिय उपेक्ष और द्वेश इनसे विवेक तुम विवेक करके विवेच विवेक्ष विवेचन करके ज्ञात नाम करके चांदी पाओगे विवेक मुक्ति साधन अप्रोक्ष ज्ञान द्वारा मुक्ति हेतु तो योग से किं यह विवेक मुक्ति का साधन नहीं हो सकता आपने पूर्व प्रकरण में अप्रोक्ष ज्ञान द्वारा मुक्ति का हेतु तो योग बताया आपने योग से गुढ़ो अभि संधि ही अत्यंत महत्वपूर्ण पूर्ण शंका तब सिद्धांत जवाब देगा कहते नहीं नहीं गीता के आधार पर जो योग से होगा वही सांग से मिलेगा अलग अलग नहीं रेव उत्तर माह जैसा प्रश्न वैसा ही जवाब दिया जा रहा यद्योगे नदे वेदी वो ज्ञान सिद्ध प्रोक्तो ज्ञानं ज्ञान तदेव इति जो अप्रोक्षान अप्रोक्षानुभूति योगरूपी साधन से आपको प्राप्त होएगा वही अप्रोक्षान अप्रोक्षानुभूति विवेक से भी प्राप्त होता है ज्ञान सिद्धये है क्योंकि दोनों ज्ञान के साधन है अप्रोक्षानुभूति का साक्षात अप्रोक्षान साधन नहीं है विवेक भी आपको अप्रोक्षानुभूति नहीं उत्पन्न करता योग भी अप्रोक्षानुभूति वास्तवन नहीं करता पूर्व पक्ष के दिमाग में ऐसा था, सिद्धांत है।, है ज्ञान से और ज्ञान के लिए योग और विवेक दोनों समान साधन है योग से ज्ञान पैदा होगा विवेक से ज्ञान पैदा होगा उस ज्ञान के वजह से आपकी तो साक्षात होगा अप्रोक्षानुभूति यथा योग से वो भी ज्ञान इत्यादि साबित हो गया ठीक रह जाता है दोनों से क्या हो रहा है विवेक से भी ज्ञान पैदा होता है योग से भी ज्ञान पैदा होता है और वह ज्ञान हमें अपरोक्षानुभूति इसलिए क्या होगा तो ज्ञान ही मुक्ति का सिद्ध है यो योग प्रोक्त ज्ञान की, की सिद्धि के लिए सीधा प्रोक्षा के लिए योग नहीं ज्ञान सिद्ध है योग प्रोक्त विवेक ज्ञान नोपजाते विवेक से ज्ञान उत्पन्न हो सकता है हो है, है, है। विवेक विवेक से भी होगा। ज्ञान ज्ञान ज्ञान ही तो तो तो तो योग जो अप्रोक्ष अप्रोक्ष कारण उस के ये इस प्रकार से शंकर परिहार दोनों में विद्यमान जो अभिसंधि है उसको और स्पष्ट करते हैं यथा ज्ञान अप्रोक्षा जिस प्रकार से अप्रोक्ष ज्ञान के साधन योग प्रथन्न हुआ है पूर्वस्मिन अध्याय उसी पर एवं अस्मिन अध्याय अभित नहीं गौणाली आत्मविवेक द्वारा इस अध्याय में कथित गौणाली आत्मविवेक द्वारा कोश पंच विवेके ना द्वारा इत्यादि होगा इत्या इत्या है। क्या आ। गम्य स्मृत फल योगीना चिवेकिन प्रमा यी स्थान योग इस प्रकार से फल ही कत्व स्मृतम दोनों का फल एक है योगी नाम छवेक ही नाम छो विवेक बल्कि देखने को मिलता है विवेक में उपयोगी योग हो जाता है क्योंकि स्वतः विवेक के लिए केवल होना है तो बुद्धि की एकाग्रता जरूरी है अब अनेकों जन्म पुण्य से जिसका जन्म से ही बुद्धि एकाग्र हो तब तो योग के बिना भी विवेक हो जाएगा लेकिन सामान्य में विचार करके देखें सभी के सामर्थ्य तो है ही नहीं इसे योगा क्या होगा उसको अपना प्राणादेस्तर से मन को नियंत्रण कर लेगा तब तो द्वारा जो तुद्धि एकाग्र होगा बुद्धि एकाग्र से विवेक हो जाएगा योग से सीधा ज्ञान के लिए अभ्यास ना भी कर पावे योग के द्वारा कौन से विवेक के लिए तो उपयोगी बनी जाता है सांखे आत्मा, आत्मा विवेकियों के द्वारा गम्य थे प्राप्त थे इस वाक्य के द्वारा गीता में योगी नाम विवेकी नाम चलिक और विवेकी दोनों को एक फल मिलेगा अरे एक फल के मोक्ष रूपी फल एक फल मिलेगा दोनों को दे एक फल के लिए दो साधन हो गया कहते नहीं नहीं ज्ञान द्वारा ज्ञान के द्वारा तो साक्षात साधन नहीं है एक ज्ञान द्वारा, द्वारा ही मोक्षा कह दिया गया कि एक कार्य के प्रति दो साक्षात्कार मानने में व्यभिचार दोष आता है यानी क्योंकि मान लो विचार और वितरिक विचार करते हैं इसको देखिए है। कार्य है हो गया कारण के बिना कि योग से आपको से मोक्ष हो गया हैं फिर विवेक के बिना हो गया ना विवेक रूपी कारण के बिना हो गया कारणा भाव में कार्य सिद्ध हो गई वे विचार हो गया और विवेक से मोक्ष हो गया फिर योग नहीं था फिर योगा भाव से मोक्ष हो गया फिर उस कारण के अभाव से मोक्ष होना है कारणाभाव कार्य सिद्धि हो फिर आपत्ति जैसे एक कार्य की वृद्धि साक्षात दो कार्य कारण कभी जा सकता है परम्परे मान लो पचास हो सकते उसे दिक्कत नहीं है जैसे घड़ा बनाने गिराने को काम जाते हैं असमय कारण है लेकिन उपाय यहाँ पर भी है साक्षात का एक है वो कौन है वो ज्ञान और ज्ञान हम कैसे प्राप्त करेंगे योग से करते हैं विवेक से करते हैं कि भक्ति से करते हैं कैसे करते वो तरफ हर आदमी अपने, अपने अपने अपने अलग अलग तरीके से प्राप्त नन विवेक करेगा नवेक योगमेव क्षेत्र फलम तभी अन्य अन्य तरह से उत्तम शास्त्र पूर्व पक्ष कहता है योग और वे दोनों का एक ही फल भी है फिर इन दोनों में से एक का ही कथन करना चाहिए शास्त्रों में क्यों शास्त्र दोनों दो दो रास्ता बता रहा है नहीं रास्ता बता रहे हैं मतलब लोगों को भटका लोगों परेशान हो रहे हैं इसमें जाओ कि उसमें जाओ शास्त्र ये बढ़िया बोलता है कभी वो सर तो वो शास्त्र लगता है वो बहुत बढ़िया है है कि नहीं हम लोग पढ़ाते कभी किसी की प्रशंसा कर लिया ज्ञान की प्रशंसा छोड़ दिया ज्ञान भी नहीं, नहीं।, तो नहीं, नहीं। तो लगता है ये ना हो तो आप पूरे पक्ष का पोषण है एक साधन बता दे तो सारी दुनिया उसी में लग जाती योग कहीं योग बता दे कहीं विवेक बता दे कहीं भक्ति बता दे कहीं कुछ कहीं तंत्र मंत्र सारा उल्टा पलटा दुनिया बताओ नमकीन दुकान में तो नमकीन तो उसे बोलो अरे तू क्या कोई तरह सब मैं एक ही रख दो नमकीन वो कहेगा नहीं महाराज सब अपनी अलग अलग रुचि है किसको मिक्सचर चाहिए किन मिक्सर चाहिए कैसा चाहिए कैसा चाहिए सबके अपने अपने अलग अलग मामला है सब क्योंकि सबका पेट अलग अलग है ना एक जैसा नमकीन खाएंगे तो पेट में हजम नहीं होएगा दे सकता है मिठाई की दुकान जाओ सब मैदा है है ना मैदा और मावा और है क्या वहां गुजर मैदा मावा चीनी इतने आकार बना कर रख दिया और किसे थोड़े बदाम डाल दिए किसे काजू डाल दिया कुछ डाल दिया रेट अपरा बढ़ा दिया तो ये सब रुचि के बस व्यक्ति की, की अपनी रुचि है तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर वही हाल है असाध्योग उभ प्रतिपादन न प्रतिपादन कर्तव्युक्त इत्याशं अधिकारी वैचित्र उक्त प्रतिपादन की इसलिए आधिकारिक विचित्र से दोनों का प्रतिपादन कहा गया है कि तो प्राय से जवाब दे रहे हैं असाध्य कसचित योग कसचित ज्ञान निश्चय इतम विचार्य मार्गौ परमेश्वरः किसी को योग करना संभव नहीं शरीर ऐसा होगा अब तो क्या योग करेगा ना बैठा जाए ना बैठा जाए ना खड़ा हो जाए ना टेढ़ा हो ना मेढ़ा हो ना कुछ नहीं होगा अब तो क्या योग करेगा न आसन कर सकता है, है? न प्राणायाम कर सकता है, है और श्वास लेगा खींचेगा चार बार करते करते श्वास ही फुल जाए उ <laughs> <laughs> मुसीबत हो जाएगा नहीं बस में करते करते हार्ट अटैक हो जाए और पहले हार्ट कमजोर क्या करेंगे प्रेशर है बात करेगा वो तो शरीर बिगड़ गया अगर बाहर कोई काम का नहीं योग कर नहीं सकता स्टिफनेस आ गया हड्डियों में जो है, नो है नहीं। नहीं में। तो कैसे अगर इसलिए कसचित योग कसित ज्ञान निश्चय और किस ज्ञान निश्चय करना मुश्किल विवेक तो करना सब जितना भी समझाओ कोलू का बैल जैसे भी खड़े रहेंगे कुलू को बैल होते हैं ना घूम करके वही चलता है चलता है, चलता है, चलता खड़ा हो फिर डांट फिर चले खड़ा वैसे चल गए बोलते हाँ नहीं जगत सत्य है वो अंत में आएगा वही जगत सत्य है घूम के वही आ जाता है आदमी इसीलिए ऐसे लोगों के लिए क्या करना है उनके लिए योग करना बताओ तो दोनों के लिए उनको भक्ति बोलो उसके लिए पचासों पड़ता है हमारे बीच में विवेक का इतम विचार ये मार्गो दो इस प्रकार से विचार करके ही भगवान ने दो मार्गो को भगवदगीता विशेष रूप में कथन कर दिया नत्यंत आय साध्य योग निरायास विवेक का अतिशी हो वक्तव्य योग और विक में अंतर क्या है क्योंकि योग में तो बहुत आयास करना पड़ता है खाना पीना सामंत्रण करना पड़ता है वेक वाला क्या है खा पी के लेटे लेटे चिंतन कर लेगा राम राम राम रम रम राम रम उसे क्या फर्क पड़ता है उसे बैठने की जरूरत नहीं लेटे लेटे चिंतन हो जाएगा ऊपर से चिंतन कर लेगी एन योगी को तो बैठना पड़ेगा तो बैठना पड़ेगा तो खाना पर कंट्रोल करना पड़ेगा नहीं तो, तो कैसे करेगा खा पिएगा बैठेगा तो नींद आ जाएगी <laughs> हर चीज नियंत्रण करना पड़ेगा उसको इसे कहते कि देखो कि योग के लिए तो अत्यंत आयास है और विवेक तो निरायास है आयास की जरूरत ही नहीं निरायास सुलभ विवेक का अतिशयक्त इसलिए आपको कुछ अतिशय बताना पड़ेगा कुछ ना कुछ विशेष जरूर है योग में इसके अतिशय अतिशयक्षा ज्ञान उत्पत्ति योग के तरह तो जल्दी हो जाएगा समझना ज्ञानोत्पत्ति में अतिशयता तुम ढूंढ रहे हो ज्ञान में योग में योग श्रेष्ठ नहीं है एक आना चाह रहे हो हो नहीं है गलत और राग रागवेश निवृत्ति का कारण योग में ज्यादा विशेषता विवेक के पेक्षा से ये भी नहीं कह सकते और तो के से, ये भी नहीं सकते है। तीनों के कारण घने का तात्पर्य दोनों में सामने कि अतिशयता किसी ने किसी कार्य को लेकर कहा जाएगा ना अमुक कार्य कर सक्षम है यह कम सक्षम है तो ये अतिशय एंड ऐसे यहां पर दोनों में हमें दिखाई नहीं देता आते भगवान गीता में समानता कथन दोनों दोनों को खत्म दोनों में समान ही है दोनों रागद्वेश अभाव में समान ही है फिर जिसको विवेक होगा राजस्वी से करेगा जब सभी में ईश्वर को तो देख रहा है किसे लड़ेगा ईश्वर से लड़ेगा खुद से खुद लड़ेगा क्या सब में ईश्वर को देख रहा है तो भी लड़ नहीं सकता सबको सब में खुद को देख रहा है तो खुद से खुद लड़ना हो जाएगा यह भी संभव नहीं है इसे सभी में खुद को देख रहा हो या तो सबको खुद में देख रहा हो या सबको ईश्वर में देखता है ईश्वर को सब में देख रहा हो ये चारों में कहीं भी व्याग का रागवेश नहीं हो सकता विवेकी को भी रागवेश को भी रागवेश नहीं होता वृत्त निवृत्तिरोध कर दिया उसने और द्वैत अनुपलब्धि जैसे समाधि में कहते द्वित अनुपलब्धि यहाँ भी विवेक या चिंतन भी जो है द्वैत की अनुपलब्धि रहेगी जब भाव ब्रह्मा का वृत्ति में अखंडा की वृत्ति चल रही है उस समय द्वैत की अनुपलब्धि है यहाँ इसे समानता है इन इन तीन बातों को लेकर के किसी प्रकार की साक्षयता योगी स्थापित नहीं कर सकती एक-एक कर खंडन प्रति जवाब देंगे देखिए सिद्धांति प्रतिपक्ष फलसाम्य इत्या प्रतिपक्ष फल की साम्यता को कथन करेंगे